संवेद्नाँ संवेद्नाँ पांक की, की, पांक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में जानते हैं मैनेजमेंट गुरु एंड रघु रामन से जीने की कला बहुत मीठा होता है शिक्षा के बीज बोने से मिला फल इस बात को दो कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है पहली कहानी उसके पिताजी लॉन्ड्री चलाते थे बारह साल का वह लड़का रोज घर घर से कपड़े इकट्ठा करने और धुले कपड़े पहुँचाने में पिता की मदद करता था उन घरों में एक घर पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल का था क्रिकेट प्रेमियों को यह तो पता है कि बड़े जीवट वाले लाल कभी टेस्ट में शतक नहीं लगा पाए लेकिन वी और उनकी पत्नी देवयानी ने मानवता के लिए बहुत बड़ी पारियां खेली हैं, खास तौर पर इस लॉन्ड्री बॉय की जिंदगी में जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है अरुण लाल और देवयानी से परिचय ने इस लड़की में भी खेलों में रुचि पैदा कर दी चूँकी अरुण लाल कोलकाता में रहते थे क्रिकेट का तो इस युवा मन पर ज्यादा असर नहीं हुआ लेकिन फुटबॉल का गहरा असर हुआ क्योंकि इस महानगर में फुटबॉल प्रेमियों का बहुत बड़ा तबका है यह युवा प्रथम श्रेणी के फुटबॉल क्लब यंग बंगाल में शामिल हो गया वह पेशेवर फुटबॉलर बनना चाहता था और प्रशिक्षण के दौरान अरुण लाल से मुलाकात करता रहता था यह क्लब उसे भोजन के अलावा सालाना दस हजार रूपए दे रहा था जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है सच तो यह है की अरुण लाल से परिचय के कारण उसने अंडर सिक्सटीन क्रिकेट भी खेला है यदि कोई यह कहे कि पढ़ाई में उसकी उतनी रुचि नहीं थी तो वह गलत नहीं होगा क्योंकि सब जूनियर बंगाल फुटबॉल में दिलचस्पी बढ़ने के साथ पढ़ाई में ध्यान कम होता गया किंतु एक दिन गंभीर विचार विमर्श के दौरान अरुण लाल ने उससे कहा कि खेल में कोई गारंटी नहीं होती यह उस युवा के लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ नवी कक्षा में पढ़ रहे किशोर की रुचि अब पढ़ाई में बढ़ने लगी देवयानी उसे अंग्रेजी पढ़ाती, जो तब कठिन विषय माना जाता था अब उसकी जिंदगी दो स्थानों पर गुजरती पढ़ाई के लिए अरुणलाल का घर जहाँ उसे संतरे का ताजा रस मिलता और भवानीपुर का फुटपाथ जहाँ उसके पिता लॉन्ड्री चलाते थे लाल दंपत्ति कहते कि पूरा ध्यान लगाकर की गई एक घंटे की बिना नागा रोज की पढ़ाई किसी के भी करियर में बहुत फर्क ला सकती है यही इस युवा ने किया हालांकि आकर्षण की वजह ऑरेंज जूस भी था। आगे जाकर उसने बीकॉम और एमकॉम किया फिर कैट की परीक्षा दी। वर्ष 2000 में उसे आईएमएम कोलकाता में प्रवेश मिला इसके बाद उसे पहले डिश बैंक और बाद में क्रेडिट एग्रीकोल में नौकरी मिल गई। जिसके तहत उसे लंदन में रहने का मौका मिला फिर उसने लाल परिवार को उपहार में मर्सिडीज दी जबकि खुद तुलनात्मक रूप से साधारण वाहन चलाता रहा उसने उन्हें अपार्टमेंट से बंगले में जाने में मदद की। अपने इन पालकों को उसने सबसे बड़ी भावांजलि तो यह दी कि जब अब उनचालीस साल के हो चुके विकास चौधरी को कामना से विवाह के बाद कन्या रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अरुण लाल के नाम पर उसका नाम रखा अरुण वर्तमान में चौधरी मुंबई की जे एस डब्ल्यू में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं दूसरी कहानी शनिवार शाम को मेरे नासिक स्थित घर से केयर का फोन आया, आया कि हमारे घर के, के पेड़ों, पेड़ों के आम पक गए हैं और इनका लुत्फ उठाने, उठाने का वक्त आ गया है घर पर अपने आप, आप पार्टी जैसी स्थिति बन गई थी लेकिन चूँकी पूरा परिवार सप्ताह अंत में बहुत व्यस्त था इसलिए मैंने तय किया कि रविवार सुबह खुद ड्राइव करके वहाँ जाऊं और घर के गार्डन के आम की पहली फसल लेकर आऊं। हालांकि आर्थिक रूप से यह कोई सही फैसला नहीं था मैंने कोई पाँच दर्जन अच्छे आमों के लिए पेट्रोल पर अच्छी खासी राशि खर्च कर दी किन्तु इन ऑर्गेनिक फलों ने परिवार में खुशियाँ ला दी और इसलिए चार आने की मुर्गी दो रुपए का मसाला जैसी उक्ति नजरअंदाज कर दी गई। हम पिछले तीन वर्षों से इन आमों का इंतजार कर रहे थे जब हमने आम के पौधे लगाए थे पेड़ लगाना महत्वपूर्ण है वे न सिर्फ पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, बल्कि फलों की वर्षा भी करते हैं। युवा मन में शिक्षा के बीज बोना शायद संतोष के ऐसे फल देता है जिनकी तुलना इन फलों से हो ही नहीं सकती फंडा ये है कि पेड़ तो आपको लगाने ही चाहिए लेकिन युवा मनो में शिक्षा के बीज भी बोइए क्योंकि इनसे मिला फल पेड़ों से मिलने वाले फलों से ज्यादा मीठा होता है ये थी मैनेजमेंट गुरु एंड रघु रामन की जीने, जीने की कला बहुत मीठा होता है शिक्षा के, के बीज बोने से मिला फल, फल। वाचक स्वर भारती परिमल, परिमल।